I am the one who is <laughs> the master of the universe. को थाता दीर्थाव तथ्य नीचे से चाखस बाज्य लोगभूता नीच्यसे लोकदेन बाज्य एक वही सर्वूता एक बहुधा युति पश्यूरा सुखम शाश्वत निरतरेता नितियोंतनचेतना सामत्थम पश्यूरा सुखकांति परिष्ट तो एक ही वायु चारे भूजन में प्रविष्ट होकर प्रत्येक विश्व में जैसा जैसा रूप वैसे ही वैसा हुआ बूझता है वैसे ही सर्वभूतांतरात्मा एक रूप रूप में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप से समान हर रूप के समान मालूम पड़ता है बीज जितने छोटे होते हैं जैसे बड़ का भूतल का पाकर का प्लस्कर बीज इतने छोटे हैं और उनके दुख इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और कहीं जीव बड़े होते हैं और वृक्ष होते, होते हैं उनमें जो लंबाई चौड़ाई बनती है ना वृक्षों में वो उनकी शक्ति के अनुसार वायु का अनुप्रवेश होने से ही लंबाई चौड़ाई में भी पड़ता है अच्छा सीटी बजाते हैं तो आवाज दूसरी निकलती है बांसुड़ी बजाते हैं तो आवाज दूसरी निकलती है कहनाई बजाते हैं तो आवाज दूसरी निकलती है और वो सिंघा नरसिंहा तो तो तो तो तो बजाते हैं जो आसाद में बजाते हैं, उसमें आवाज दूसरी निकलती है अब मुंह से जो थूक मारते हैं, उसको तो तो सीटी में बासुड़ी में कहनाई में नरसिंहा में एक ही है हवा तो एक ही है लेकिन सुशील भेद से किसका क्षिद्र लंबा है किसके छिद्र में खेद है किसका छिद्र बड़ा है इसके हिसाब से आवाज का भेद हो जाता है और तो ये प्राण जो है प्राण भिन्न भिन्न प्राण का रूप धारण करना भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज निकलना लंबाई तहरायु का भिन्न भिन्न होना एक ही वायु उपाधि के भेद से मैंने उसके पास वाली चीज जैसी होगी उसके अनुसार माने सास वाली चीज हो उर्दू वाले तो इंग्लस बोलते हैं उसके साथ वो चीज दे रहे माने सास और माने रखी हुई है तो ना नाप रखी हुई चीज का असर कर रहा है मान उस व्यक्ति का धर्म नहीं है अनेकता जो है वो वायु का धर्म नहीं है अनेकता उस द्रव्य का धर्म है उस वे काल परिस्थिति का धर्म है जिसके साथ जुड़ करके वायु ही अनेक रूप मालूम पड़ता है इसी प्रकार ये जो अंतरात्मा है इजम की अपेक्षा से जो अंतर है उसको अंतरात्मा बोलते हैं अंत आत्मा यह जो मालूम करता है ना तो यह तो हजारों होता है यह धनी यह किताब ये स्त्री यह पुरुष ये मकान ये यह तो हजारों होता है लेकिन उन हजारों हमने जो मैं है ना वो देखने वाला एक रहता है और देह के पास रख करके मैं मैं जो बोला जाता है अलग अलग उन सब मैं मैं बोले जाने वालों में एक है उसको सर्वभूतान पर आत्मा बोलते हैं एक शरीर में सर्व भूतान्तर आत्मा नहीं रहता है सर्व शरीर में सर्व भूतांतर आत्मा रहता है सर्व भूतों का अंतरात्मा एक है क्षेत्र की आत्मान वृद्धि सर्व क्षेत्र भारत सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक है दृश्य के जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा अलग अलग मालूम पढ़ता तो है अलग अलग बर्तन में लेकिन चंद्रमा एक ही है इसी प्रकार ये जो हम सब लोग अलग अलग मैं मैं मैं बोलते हैं ये बोलते ही हैं मैं मैं अलग ये शब्द मात्र है और सोचते हैं अपनी बुद्धि में मैं मैं मैं अलग अलग अलग बुद्धि में मैं मैं मैं सोचता है, लेकिन असल में हर शब्द के भेद होने से शब्द के भेद होने से मैं भेद नहीं होता देह से भेद होने से भी मैं भेद नहीं होता अंतकार के भेद होने से भी मैं उन्हें भेद नहीं होता असल प्रकृतिम विद्यु में तराम जीव भूताम महाबाहो ये एकदम जगत सम्पूर्ण जगत को धारण करने वाली जीव प्रकृति जो है वो बिल्कुल एक है तो इसीलिए सर्वभूत स्थितम जो मां भगत एक मास्थित सर्वथा दर्श मानों की सहयोगी नहीं दर्शते चाहे किसी भी रूप में हो गए रूप से कोई मतलब नहीं सर्वभूत अंतरात्मा एक है और जहां तक भूत का घेरा है वहीं तक नहीं है भूत का घेरा तो छोटा है और वो पूरे तो छोटे और बड़े का जो विभाग है इस विभाग को पार करके आवश्यक है अब एक ये प्रश्न आया कि यदि एक ही सर्वभूतांतरात्मा है एक ही सर्वात्मा है तो संसार में जितना सुख है संसार में जितना दुख है सुखित और दुखित दुनिया के लोग रोटे तो ज्यादा है अच्छा एक बात है रोते ज्यादा नहीं है रोना चाहते नहीं हैं तो जब थोड़ा सा भी रोना आता है तो वो ज्यादा मालूम करता है फिर रोना राना कुछ नहीं होता एक आदमी के घर में देखा मैंने उनके सबसे जो बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई थी तो दो चार दिन दस दिन बाद हमारी घर गई मैंने पूछा कि भाई तुम इतना कैसे रो रोड होते ये बारह सोलह घंटे कैसे रोड से के रहते हो होया तो, तो नहीं जा सकता बार तो बोले कि महाराज हम थोड़ा ही रोना चाहते हैं है न हम तो खाने के समय भूल जाते हैं कोई तो पुरानी बात याद आती है तो भूल जाते हैं कोई तो आगे की कल्पना होती है कि अब कैसे चलेगा सब भी हम भूल जाते हैं लेकिन ये जो मातम पूर्ति करने के लिए लोग आते हैं जब सुनिया आता है मालूम पड़ता है इतना बजूर पड़ गया क्यों बजूर पड़ गया उन्हें हम रोना चाहते ही नहीं है ना रोकने के लिए समय रखा है आप अपने समय में तो बात लो कि भाई चौबीस घंटे में एक घंटा आप रोया करेंगे तो आपको देखना उस एक घंटे में रोना नहीं आएगा आसु नहीं आ रहे हो आस नहीं आ रहे, रहे सर्वभूत अंतरात्मा यदि हम सबके मैं मैं मैं बन जाए तो आप समझ में हम जो है ना ये संस्कृत में हम को भी बहुवचन में बोल सकते हैं अहमह बोल सकते हैं प्रतिमा के बहुवचन में भी द्वितीया के बहुवचन में भी पंचमी के एक वचन में और शक्ति के एक वचन में अहमह पद का प्रयोग कर सकते हैं अहम का अहमह आका हो गया तो हम रह गया उसमें अथवा हम में से और को उठा के माँ रख दिया तो हम हो गया हम हो गया ये हम जो बहुवचन है ये मिथ्या बहुवचन है ये तो आप जानते हैं मिथ्या बहुवचन तो जैसे तुम तुम तुम तुम लोग ये व्यावधारित सत्य हुआ न हुआ हुआ हुआ हुए लोग ऐसे मैं मैं मैं और हम ऐसा कभी होता ही नहीं अब व्यवहारिक है बिल्कुल क्योंकि किसी के लिए नहीं होता कि मैं मैं मैं मैं मैं ना दूसरे शरीर में स्थित व्यक्ति के लिए मैं मैं का व्यवहार नहीं होता इसलिए मैं शब्द का जो भोगजन है वो अव्यवहारिक है, है। व्याकरण की रीति से नए शब्द का बहुवचन नहीं होना चाहिए इसीलिए दूसरे व्याकरणों में आ, आत्म शब्द नित्यम एक अलोचना का आत्मा, आत्माने नहीं आत्माना नहीं आत्मना नहीं केवलम आत्मा कि अब यदि ये सबके हृदय में हो गए तो सबके दुख से दुखी होना चाहिए तो, तो बोले कि नहीं ही। ये आत्मा दुखी तो असल में कभी होता ही नहीं ये मरने की भी जो इच्छा होती है ना कि हम मर जाए वो इसलिए कि इसलिए कि वर्तमान असर हो रहा है मरने की इच्छा मरने के बाद हम दुख से छूट जाएंगे इस भ्रांति के कारण होते हैं मरने से तो किसी का दुख मिटता नहीं है जीवन जहां रहता है मरने के पहले मरने के तो बाद भी वही रहता है जीवन रख की विशेषता ही यही है ये अमृत है अमृत मरने से तो पहले जहां जैसे तो सोने के पहले जहां सोते हो, जागने पर वही जागते हो ना ऐसे मनुष्य मृत्यु के समय जहां मरता है वहीं उसकी जो होती दूर होती है मृत्यु बेहोसी और दुख और भेदभाव ये तीले बात आत्मा में अत्याधारित है चार बात हो गई ना मृत्यु देवती दुख और भेदभाव ये चारों बात जो हैं, ये आत्मा के स्वभाव के सर्वक्षण विपरीत हैं बो दुःख होता है महाराज तो गम गलत करने के लिए ऐसी जगह खा लेते हैं कि थोड़ी देर बेहोश हो जाए तो दुख मिटाने के लिए खाते हो हमेशा के लिए बेहोश होने को थोड़े खाते हो तो कहते हैं कि आत्मदेह जो है ये संसार के दुख से दुखी नहीं होते ये सबकी आत्मा होने पर भी सबसे न्यारे हैं कैसे कश्मीर यथा सर्वलोक चखु न लिपियते चार बाह्य दो सही सूर्य सबकी आख है ये तो प्रत्यक्ष ही दिखता है कि अगर प्रकाश न हो तो हमारी आख उस देख नहीं पाती है न लाल न काला न और रोग रूप भेद भी अंधकार में विलीन हो जाता है तो सूर्य सब लोग की आख है चक्षु उससे कहते हैं जिससे देखा जाए ये तख्त धातु है हो चक्ष धातु, धातु है चक् अने नीति चक्षु हो जिसके द्वारा देखता है उस उसको चक्षु बोलता है, चक्षु तो सूरज के द्वारे सब लोग देखते हैं सबकी आँख वही है सबकी आंख में वही रहता है तो आख पे जब पेशाब दिखती है या चौथ दिखता है या गंदी चीज दिखती है तो क्या आंख गंदी हो जाती है आंख तो अलग होती है धर्म तो शास्त्र में इसके लिए ऐसा विधान लिखा है तो नहीं होती लेकिन जब गंदी सीख कर पड़ जाती है तो मुँह का जायका बिगड़ जाता है और मन में एक प्रकार की गिलानी आ जाती है वो तो भी जिसके ना? के संस्कार है न जिसको पवित्रता के संस्कार हैं उसके मन में गिलानी होगी तो धर्म शास्त्र की नीति से उसको क्या करना चाहिए तो बोले उस ग्लानी को बुचाने के लिए सूरज की ओर देख लेना चाहिए सूरज की ओर देखने से ऐसी वो ग्लानी बिच जाएगी अगर आप बताओ धर्म शास्त्र में ये बात लिखी है तो क्या अब सूरज की ओर देखने से वो ग्लानी क्यों बचेगी क्या तो उसमें भी अकल होगी तो बचेगी और नहीं होगी तो नहीं बचाएगी तो असल ये है कि सूर्य की रोशनी भी तो उस मूत्र पर पड़ रही है उस चौथ पर पड़ रही है उस मांस पर उस हड्डी पर पड़ रही है हैं? तो सूर्य पे तो, तो ग्लानी नहीं होती है प्रकाश से तो गंदा नहीं होता है तो हमारी आख की जो तो रोशनी पड़ गई उसमें गंदगी कहा तो से आ गई हैं? तो सूर्य के दर्शन से आ और नेत्र के द्वारा जो गंदी चीज का दर्शन हुआ तो समर्थ से में दोष जो टाइम देते है न रवि शारुक अब सूर्य को जब दोष नहीं लगा, तो तुरंत सूर्य के बेट ही सूर्य का भाव आंख में आया और आंख को भी दोष नहीं लगा तो अतुचि आदि दर्शन निमित्त आध्यात्मिक जो पाप दोष है और बाह जो जो अतुचि पदार्थ पड़ा है उसका जो संसर्ग है संसर्ग दोष भी नहीं हुआ और ज्ञान दोष भी नहीं हुआ आध्यात्मिक दोष भी नहीं हुआ इसी प्रकार सूर्य के समान जो कि तो सूर्य आकाश में रह करके सी को तो देखने की शक्ति देता है वैसे ये आत्मदेव सबके भीतर बैठ करके सबको देखने की सुनने की सुनने की चखने की सुने की, की, सुने की, की जो ज्ञान ज्ञान प्रक्रिया है ना, ज्ञान की जो प्रणाली है जैसे घर घर में मेन स्ट होता है और पावर हाउस में तो, तो वहां भी होता है परंतु पावर हाउस से आई हुई बिजली तो घर घर में काम कर रही है ना तो ऐसे अनंत आकाश के अधिष्ठान रूप जिन्द से विद्यमान जो जिन आकाश का प्रकाशन आत्मदेव है वो तो सर्वत्र परिपूर्ण है और वही अंतकरण में प्रतिबिंधित होकर के अंतकरण को रोशनी दे रहा है दहिष्करण को रोशनी दे रहा है उसी की रोशनी से माने मैं की असली जो मैं है एक नकली मैं एक असली मैं नकली मैं कहूँ जो ब्रहपति तो तो से मारा हुआ है असली में कह तो तो दो गृह सुखी में भी बाधित नहीं होता तो जिसके बारे में ये निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो सोते समय नहीं था आप अपने ऊपर बाह्य जीवन की कोई वस्तु बाह्य जीवन की कोई वस्तु अपने ऊपर आरोपित न करें, न तो बाहर की कोई चीज जैसे मित्र पुरुष हड्डी मांस आदि का प्रभाव सूर्य पर नहीं करता बाहर की गंदगी का प्रभाव आप के रोशनी देने वाले पर नहीं पड़ता अच्छा किसी की जबान गंदी हो तो किसी की जबान गंदी हो तो उसका असर आप कान को रोशनी देने वाले पर नहीं पड़ेगा आपने सुना ना मोतीलाल ने मोतीलाल नेहरू ने मालवीय जी से कहा मालवीय जी तुम हमको सौ वाली दो तभी हम जवाब नहीं देंगे तो मालवीय जी ने कहा कि हम अपनी जवाब गंदी क्यों करेंगे हम अपनी जवाब गंदी होती है तो जबान के गंदी होने पर भी जबान को रोपनी देने वाला गंदा नहीं होता और कान के गंदा होने पर भी अगर किसी की निंदा सुनोगे तो तुम्हारा कान गंदा होगा लेकिन कान के गंदा होने पर भी प्राण को तो रोशनी देने वाला गंदा नहीं होगा प्रकाशक गंदा नहीं होगा ये कहो तो कि शरीर में तो हड्डी मांस विस्था शाम मूत्र यही भरा है तो इसकी गंदगी से हम गंदे हो जाएंगे क्या नहीं इसको तो रोशनी देने वाला गंदा नहीं होता तो जो इन संसार की वस्तुओं का प्रकाशक है इंद्रियों का प्रकाशक है देह का प्रकाशक है तो कहो कि मनोवृत्तियों की गंदगी से वो गंदा होगा तो ना उससे भी नहीं होगा बोले तो चर्चा बुद्धि जब गंदी हो जाएगी वो तो बोले बुद्धि तो गंदी होगी पर बुद्धि को तो रोशनी देने वाला गंदा नहीं होगा ये अद्भुत अद्भुत वेदांत की यही अद्भुत लीला है बोला तो अच्छा थे। से तोयन अच्छा लोकान न आपने नीता में पढ़ा सुना है यहां कृतौभाव बुद्धि यद्य सेते थे पत्वापीशयुम लोकान न हंसी नर्वथा वर्तमानी स योगी वही वर्तते सर्वथा वर्तमान होती नौ सौ दू जाये तो उस आत्मा की ओर अपना ध्यान ले चलना है और एक बात और है ये मैं में इतनी पवित्रता है आत्मदेव में इतनी पवित्रता है अज्ञानी लोग अपने शरीर को मैं समझते हैं और नारायण शरीर के जो बाहर है उसको किराया समझते हैं तो जो तो शरीर मुंह में जब फूंक जब तक मुंह में रहता है तब तक तो उसको गंदा नहीं समझते लेकिन मुंह जो बाहर फूंक देने पर उसको गंदा समझते हैं और गुस्सा और पुत्र पेट में दो चार पेड़ भरा रहता है तब वो गंदा नहीं रहता है जब बाहर निकलता है तब गंदा हो जाता है तो गंदगी जहाँ है जहाँ आत्मबुद्धि नहीं है अन्यथा की भ्रांति है वही गंदगी है इस बात को आप ध्यान से समझें एक बार एक में सज्जन से उन लोगों का तर्क जरा न्यारे धन का होता है ना आप लोगों में भी कोई होंगे पर वो तर्क जरा दूसरे धन का होता है उन्होंने कहा कि क्यूँकी तुम्हारे भगवान तुम्हारे पेट में रहते हैं राम कृष्ण शिव हृदय रहते है कहाँ रहते हैं, रहते हैं? और बोले तो लघु का भी करते होंगे सबूत भी जाते होंगे फूसते भी होंगे बिल्कुल तो, <laughs> <laughs> तो वो सनातन धर्म के जन्म से वो बोले कि क्यों नहीं हम लोग तुम्हारे निराकार ईश्वर के पेट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं बोले रहते तो हमारे निराकार ईश्वर में हो तो बोले हम उसमें मुझते हैं हलते हैं तो तुम्हारा निराकार पर गंदा होता है कि नहीं होता है, है? तो बोले कि भाई जो चीज अपने पेट में होती है उससे हम गंदे नहीं होते तो जिस परमात्मा के पेट में ये संपूर्ण विश्व सृष्टि है ना इसके जन्म से इसकी स्थिति से इसके प्रलय से इसके पाप से इसके पुण्य से इसके राग से इसके द्वेष से इसके सुख से इसके दुख से परमात्मा का लेख नहीं होता है न अब वो परमात्मा बड़ा है और हम छोटे हैं ऐसी जो भ्रांति हो गई ना तो हम छोटे हैं ये नकली मय है और संपूर्ण ब्रह्म ही वास्तव में हम हैं असली मय है तो असली मय के एक कल्पित देश में एक कल्पित काल में एक कल्पित रूप में ये परिचिन पदार्थ दिखाई कर रहे हैं और जब चारी की सारी परिच्छिता ही कल्पित है तो कल्पित वस्तु तो अकल्पित वस्तु में देश का या गुण का आधार नहीं कर सकती है इसलिए इसके लिए आप ये देखो शंकराचार्य भगवान ने बताया कि जैसे रक्की को तो साफ या दीप में शादी या ऊसर में पानी या आकाश में नीलिमा दिखाई पड़ती है तो क्या रज्जू का दोष है सर्क क्या सीप का दोष है चांदी शीप को तो मालूम ही नहीं कि हमको कोई चादी देख रहा है रस्सी को तो मालूम ही नहीं कि हमको कोई सांप देख रहा है ऊसर को तो मालूम ही नहीं कि हमको कोई पानी देख रहा है और आचार को मालूम नहीं कि हमको कोई नीलिमा देख रहा है कोई नीलिमा देख रहा है तो अध्यक्ष जो वस्तु होती है उससे अधिष्ठान का किंचित भी संसर्ग नहीं होता है तो ये जो आत्मदेव है परमात्मदेव है ये जो ब्रह्म रूप अद्वितीय अखंड परमात्मा है इनमें ये संपूर्ण प्रपंच जो है ये अध्यक्ष है ये सूर्यवत स्वयं प्रकाश और आकाशवत पूर्ण है और अपरिणामी है ये तो बुद्धि के द्वारा जो अध्यात्म बुद्धि समझो बुद्धि में एक प्रकार की भ्रांति रहती है एक प्रकार की भूल रहती है भूल रहने के कारण हम वस्तु को अन्य समझते हैं एक वस्तु को मैं समझते हैं दूसरी वस्तु को अन्य समझते हैं और ये जब स्व और पर की भ्रांति रहती है तब उसमें ये हमारे साथ लग गया और ये हमसे छूट गया ये व्यवहार होता है अपने आप को जान लेने के बाद सारी दुनिया की यही स्थिति है यही स्थिति है कि वो अपने स्वरूप को न जान करके अपने अंतकरण में जो बुद्धि है बुद्धि उस बुद्धि के द्वारा कामना और कर्म इनको अपने आप में लगाए करके दुख का अनुभव करता है एक बात लोग रामदान औषध आपको बताता हूँ आप मैं दुखी हूँ ये अभिमान कभी न करें दुख आया दुख को तो आप विषय में आरोपित करते हैं क्या हुआ था पांच रूपया आया तो सुख आया पांच रूपया गया तो दुख गया सुख गया है ना सुख गया ना और, और कई लोग आते हैं कई लोग ऐसे भी होते हैं लोग कहते हैं पांच रूपया आया तो दुख आया और गया तो दुख से छूट गए ऐसे भी होता है व्यस्त है वो अभ्यस्त है अच्छा तो रुपए रुपये तो। कोई आदमी जिंदा रहा तो सुख हुआ और मुर्दा हुआ तो दुख हुआ और किसी के किसी के मिलने से भी दुख होता है ना किसी के पैदा होने से भी दुख होता है गोद लिया हुआ बेटा होए और बाद में गोद लेने वाले बाप को बेटा हो जाए तो वो भाई जो है ना गोद लिया हुआ जो बेटा है वो बड़ा दुखी होता है आया ध्यान में आ गया ना जैसे पहले से एक बेटा गोद ले लिया गया वो तो उत्तराधिकारी हो गया और बाद में जिसने गोद लिया था उसके बच्चा हो गया तो वो बच्चा होना गोद गए हुए आदमी को तो दुख देगा कि नहीं देगा वो बच्चा होना गोद गए आदमी को दुख देगा तो ये सब काम दुनिया में होते रहते हैं कोई आएगा कोई जाएगा कोई जन्मेगा कोई मरेगा कुछ होगा कुछ नहीं होगा कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ये काम दुनिया में होते रहते हैं अब देखो सबसे बड़ी भूल तो इसमें ये है कि सुख दुख जो की मन में होने वाली चीज है उसको तुमने विषय में डाल दिया ये बात तो आप जानते हैं कि सुख दुख सोना को जो सुख दुख होगा वो आपको कैसे होगा नोट फटा तो आप कहाँ फट रहे हैं आदमी मरा तो आप कहा मर रहे हैं कोई बिठुर गया तो आप कहाँ मिठुर रहे हैं तो बात ये हुई कि दुख संसार में जितना है वो बुद्धि का भ्रम है ये बाहर की चीज को सुख मान लेना या बाहर की चीज को दुख मान लेना ये तो बड़ा भारी ही अध्यारोप है इसी का नाम अभ्यास है अन्य उ दूसरी चीज को जो न सुख है न दुख है एक तटस्थ चीज को सोना को या चांदी को या नोट को या आदमी को जो बिल्कुल तटस्थ है उसमें सुखपना और दुखपना आरोपित कर देना ये भ्रांति है आपको ये मालूम होनी चाहिए बात सुख दुख मन में होता है अच्छा और चाहे कितना बड़ा सुख दुख हुए जिस समय आप सो जाते हैं उस समय उसका पता नहीं चलता अच्छा तो सो जाने के समय क्या आप भी ही मिट जाते हैं आप अगर मिट जाते तो जागते कैसे जो कल सुखी था कोई आज जाग रहा है जो कल दुखी था कोई आज जाग रहा है तो कल वाले सुख दुख तो छोटे समय थे नहीं और आप छोटे समय भी थे तभी तो जगे हैं तो आपका स्वरूप वो है जो सुसुप्ति से भी नहीं मिटता सुसुप्ति से सुख दुख मिट जाते हैं परंतु सुसुप्ति से आप नहीं मिटते जाग्रत का पापी और पूरा आत्मा सुसुप्ति में मिट जाता है जाग्रत का रागी और दूसरी सुसुप्ति में मिट जाता है जाग्रत का सुखी और दुखी सुसुप्ति में मिट जाता है लेकिन आप आत्मसत्ता सुसुप्ति में नहीं मिटती तो आप वो परम सूक्ष्म तत्व हैं जिसमें पाप और कोय आते जाते हैं जिसमें राग और द्वेष आते जाते हैं जिसमें सुख और दुख आते जाते हैं सिर्मा के पर्दे के समान और आप तो अपनी रोशनी डालकर उनको देखने वाले हैं जैसे सूर्य मुर्दे पर भी रोशनी डालता है और दुर्दे पर भी और मोहब्बत करने वाले पर भी और दुश्मनी करने वाले पर भी और पाप करने वाले पर भी और कोय करने वाले पर भी सूर्य सब के ऊपर रोशनी डालता है से ही आप सब पर अपनी रोशनी डालने वाले अपनी रोशनी में तरह तरह के समाशा देखने वाले हैं बाह्य दोष के साथ आपका कोई संबंध नहीं है ये तो संसर्गीय विपरीत बुद्धि अभ्यास निमित्ताक्षवत विभाग जंत है ये तो आपने अपने आप को झूठ-मूठ के साथ संश्पत कर लिया है मिला दिया है संसर्गी बना दिया है इसलिए बाहरी चीजों के दोष से आप दुखी नहीं होते हैं ये बात आपके ध्यान में ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए कि आप मुख नहीं समझ कई कई लोगों के मन में वेदान सुनते सुनते ये ख्याल हो जाता है कि कोई अविद्यालम की चीज हमारे साथ ऐसी चिपक रही है जो चुराए नहीं कूटते अरे सुसुक्ति जैसे जैसा गार सब तो आपके साथ चिपकता ही नहीं है तो बेवकूफी आपके साथ क्या चिपकेगी अरे थोड़ी देर के लिए सुसुक्ति आपके लिए चली जाती है वेदांति लोग जो हो ये नहीं मानते हैं कि ब्रह्म में अविद्या है आत्मा में अविद्या है ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं वो तो जब कोई कहता है कि हम बे हैं तो बोलते हैं बेरोपू को आ, ये उसका मतलब है जब तुमने अपने में बेहारों बेहारोपित किया है जैसे जीप में शादी बोलने लगे कि मैं शादी हूं मैं शादी हूं मैं शादी हूँ तो उसको कोई कहे कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि तुम जीप के सिवाय कुछ नहीं हो यह तुमको नहीं मालूम है जीप को बेवकूफी नहीं है शादी अगर कोई अपने को बोलने लगे तो उसको बेवकूफ कहना पड़ेगा रस्सी अगर अपने को साथ बोलने लगे तो बोलना पड़ेगा कि तुम बेवकूफ हो बेवकूफ हो क्योंकि बात जो है रस्ती साफ नहीं है तो तुम ब्रह्म हो जब तुम अपने को जीव बोलते हो जब अपने को सुखी दुखी बोलते हो जब अपने को रागी द्वेशी बोलते हो जब अपने आप को आत्मा पापी बोलते हो जब अपने को शरीर बोलते हो जब अपने को तुम हिंदू मुसलमान ईसाई बोलते हो है ना जब अपने को तुम ब्राह्मण क्षत्रिय से बोलते हो जब अपने को तुम सन्यासी उदासी बोलते हो और बोल करके दुख बोल लेते हो बोलना कोई तो बुरा नहीं है मानना भी बुरा नहीं है ये बोल करके मान करके जब दुख बोल ले लेते हो सब वेदांत कहता है की ये तो तुम्हारी अविध्या है ये तो तुम्हारी भ्रांति है, तो है भाई तुम अपने आप को समझ नहीं रहे हो राजकुमार अपने तो जब कंगाल कहता है तो कहना पड़ेगा कि बेवकूफ तो है तू तो बादशाह होकर के अपने को कंगाल क्यों मान रहा है है ना उसको ये बताना नहीं कि तुम्हारे साथ कोई अविद्या नाम की चीज काल से लगी है और अनंत काल तक लगी रहेगी है नो जो बेवकूफी कर रहा है वो अपने को कंगाल मानने की उसको छुड़ाने के लिए है ना ये तो जैसे ताना मार के जैसे धक्का दे के है ना जैसे दंडा मार के किसी को है ना बेवकूफी से बचाया जाए वैसे ये बेवकूफी से बचाने के लिए बेवकूफ कहते हैं अच्छा कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि ये वेदांत का यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो हम काम करने लायक नहीं रहेंगे उनसे पूछना चाहिए ये देखो असल में वेदांत समाधि विद्या नहीं है बोले भाई वेदांत पढ़ेंगे तो मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा ना तो मरने के बाद जिस पे वैकुंठ मिलता है उसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं है वो तो उपासना है है ना जिस एकाग्र होती है उसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं है वो तो जो है है ना जिसको जान के कुछ करना पड़ता है कि यज्ञ करो अग्निहोत्र करो उसका नाम धर्म विद्या है कर्म विद्या है ब्रह्म विद्या उसका नाम है नारायण है जो तुम्हें इतना स्वतंत्र बना दे स्वर्ग में घुस जाओ नरक में घुस जाओ जलती जलती आग में घुस जाओ है ब्रह्मलोक में रहो वैकुंठ में रहो मर्कलोक में रहो स्वर्ग में रहो कहीं कोई भय नहीं है निर्भय शंकराचार्य भगवान को जब ये ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई थी तब उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे थे ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर उन्होंने उपनिष्दों पर ब्रह्म सूत्र पर घी सा कर लिखे था ये महाराज सन्यासी संप्रदाय का संगठन महाराज एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहा कन्याकुमारी और कहा बद्रीनाथ कहा द्वारका कहा पूरी है कहा गे घूम घूम के देश है वो क्या आ, जब ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई शंकराचार्य को तो क्या उनके हाथ से कलम नहीं चलती थी कि उनकी जीभ बोलती नहीं थी कि वो भोजन नहीं करते थे कि दिन रात आंख बंद किए समाधि में बैठे रहते थे स्थिति विशेष को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या नहीं होती ब्रह्म विद्या होती है सत्य का यथार्थ का साक्षात्कार करने के लिए उसमें तुम समाधि लगाना चाहो तो लगा सकते हो है ना? अपने मन को कृष्णाचार रखना चाहो तो रख सकते हो। ना? अपने शरीर से धर्म करना चाहो तो कर सकते हो राजनीति में पढ़ना चाहो राजनीति में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो समाज सेवा करना चाहो तो कर सकते हो ब्रह्म विद्या में कर्म की बाध्यता नहीं है साधन की बाध्यता नहीं है किसी की बात बाध्यता नहीं है ब्रह्म विद्या ये नहीं कहती कि तुम गुरु बदल लो तुम मंत्र बदल लो है नुम इष्ट बदल लो है ना और तुम जने पहन लो ये भी नहीं कहती है तोड़ दो ये भी नहीं कहती है है ना तुम भविष्य के अधिकारी हो रखो है न उसका संज्ञा बंदन करो अभिहोत्र करो उससे ब्रह्म विद्या का कोई बाल बाका हो जाएगा है न कोई पाप पूर्ण सिपट जाएगा उसमें तो कोई भी बात नहीं है और जो लोग जज्ञो भविष्य निकाल के रहते हैं सन्यासी लोग है ना? तो उनको पहनने की जरूरत नहीं है क्या उन्होंने विधि पूर्वक जज्ञोपवीष का धर्मग्रहण किया था विधि पूर्वक तो भी इस्तीफा दे दिया नौकरी से है ना? तो नौकरी करते भी रह सकते हैं नौकरी से इस्तीफा भी दे सकते हैं है न कायदे से जब भर्ती हुए थे फौज में तब तो कायदे से उसको छोड़ के आए बस ये कायदे की बात हो गई तो ब्रह्म विद्या के माने न घर छोड़ना है न परिवार छोड़ना है न ब्रह्म विद्या का अर्थ सन्यासी होना है ब्रह्म विद्या का अर्थ है वो स्वतंत्र जीवन प्राप्त करना वो निर्भय जीवन प्राप्त करना वो सम जीवन प्राप्त करना जो जीवन का अमृत है जीवन का रस है है ना? जो विशेष में जो विशेष विशेष में अद्वितीय स्तम है उसका साक्षात्कार हो जाने पर लाल दिखो चाहे पीला, अरे सूरज की रोशनी है वो कभी पीले का युग आता है कभी लाल का युग आता है ये देखने में आया है न रंग बदल गया ना बहुत आए तो उन्होंने दूसरा रंग ले लिया सन्यासियों ने दूसरा रंग ले लिया वैष्णव ने दूसरा रंग ले लिया ये स्त्रिया होती है ना, अपने लिए भिन्न भिन्न प्रकार का रंग पसंद करते हैं, ये रंग बदलते रहते हैं रंग की रुचि बदलती रहती है रंग का आदर बदलता रहता है रंग का महत्व बदलता रहता है लेकिन है सब प्रकाश का ही रूप है सब का सब प्रकाश का रूप जो पहचानता है उसके लिए कोई भी रंग पहनो बाबा है ना हरी साड़ी पहनो तो क्या पीढ़ी पहनो तो क्या है ना तो वो तो प्रकाश मात्र है उसमें राज द्वेष की कोई बात नहीं है तो अभिष्ठान जो है वो कभी दोषी नहीं होता गुणी नहीं होता स्वयं प्रकाश जो है वो कभी दोषी नहीं होता कभी गुणी नहीं होता ये तो अपने स्वरूप को नजान करके अपने में दोषी बना और रूप आरोपित किया हुआ है बाहर से छूटा हुआ है अपने स्वरूप पर एक कथा सर्वभूत अंतरात्मा न लोकियते लोक न बाध्य हमने ऐसे ऐसे जीवन मुक्त देखे हैं आपको तो क्या चाहे चाचनी है में एक जीवन मुक्त महात्मा था खाकर ऐसी अलीगढ़ जाते हैं तो बीच में सासनिक गाँव पड़ता है बस उसका ये काम था कि गाँव के लोगों के जागने के पहले झाड़ू ले करके और सारे गाँव में सफाई कर देना गंदगी दूर कर देना और अब मांगने भी नहीं जाता था जाके पेड़ के नीचे बैठ गया गाँव का कोई ले गया रोटी दे आया तो खा लिया नहीं तो बस वैसे ऐसा देखा जो घास बोला जीवन मुक्त तो महापुरुष कर वो घास छील करके पशुओं को दे देना है न पूजा न पत्री न चंदन न पटाखा न माला है न कुछ नहीं हो एक तो ऐसा जीवन मुक्त तो देखा नारायण की एक बार मैंने बिपिन बाबू ऐसी बता दिया की ऐसा जीवन मुक्त तो मैंने देखा है तो वो गए अब वो महाराज जाकर उन्होंने श्रीकृष्ण बोधाश्रम जी और करपात्री जी को बता दिया कि स्वामी जी ने तो ऐसा जीवन मुक्त तो बताया अब वो हाँ तो बड़ी हंसी उड़ी हमारी भाई है ना तो वो क्या जीवन मुक्त तो था आप लोगों के बीच में बता देते हैं आप लोग भी हंसी उड़ा लेना उसमें कोई बात नहीं है क्योंकि आपके जब थोड़ा जैन धर्म से प्रभावित थोड़ा वैष्णव धर्म से प्रभावित जब मनुष्य का अंतकरण होता है ना तो वो तिब्बत के लामा तो जल्दी को जल्दी जीवन मुक्त मानना पसंद नहीं करेगा लेकिन तिब्बत का जो लामा होता है उसका तो खान पान बिल्कुल न्यारे ढंग का होता है हैं तो हम लोग जाते थे मोकलपुर के बाबा के गंगा जी पर के किनारे किनारे तीन एक मील चलना पड़ता तो एक बगीचा पड़ता बड़ा भारी आम का और गंगा जी का किनारा तो वहाँ एक सज्जन जो हैं दाढ़ी तो बढ़ी हुई शरीर बिल्कुल काला और बंसी बंसी आप जानते हैं मछली फसाने के लिए ये जो बाबू लोग मछली मारते है बंसी में लोह के तीर में कीरा डाल के और बंसी गंगा जी में डालते और बैठे हुए हैं शाम के तो। चार पाँच छ मछली जो पकड़ी गई तो वहाँ से उठे उठे महाराज नारायण जाके आम के बगीचे में इधर उधर से पत्ता लकड़ी चटका जलाई आग भून लिया और खा लिया और ये मोहरि बाप कोई बैठ लो भला इस बात तो से मानेगा है ना कोई जीत है ना कोई जैन विश्वास को मानेंगे अब हमने जाके महाराज दंडोत किया प्रणाम किया कि महाराज तो को तो मौन रहते थे बोलते नहीं थे क्या तो हमको ये बात बताओ तो बोलते नहीं थे गांव में नहीं जाते थे गांव में नहीं जाना वर्ष हो बीस तीस बरस मारे थे गांव में नहीं जाना किसी से कुछ नहीं मांगना बोले कि बोल गए बोल पड़े बोले कि पंडित जी हम तो जन्म के मल्ला आए है न बचपन से खाते थे और भगवान का दर्शन हुआ सब भी खाते थे ये नहीं समझना कि भगवान है ना ईसाई को मुसलमान को और तिब्बती को और जापानी को और चीनी को बिल्कुल दर्शन दे ही नहीं सकते उनके मन में इतना भेदभाव है जैसे तुम्हारे मन में है ना नीन और हिन्दुस्तान का है ना भेद है और है और वैसे ही भगवान के मन में भी होगा ऐसा नहीं समझना ये तो आज महाराज किसी के मन में द्वेष हो ना पाकिस्तान से द्वेष हो तो हमसे भी कहेगा कि तुम भी करो है न और चीन से द्वेष हो तो हमसे भी कहेगा कि तुम भी करो है न वो हमारे दिल में द्वेशेगा ना तो भगवान तो भी अगर मनुष्य को मिलेंगे तो यही कहेगा कि हम चीन से द्वेश करते हैं और पाकिस्तान से द्वेष करते हैं तो हे भगवान तुम उनका नाश कर दो तुम भी करो हमारे सैनिक बन जाओ फौजी तो बन जाओ यही कहेगा कि तो ये लोग जो छोटी छोटी बातों में बहुत उलझे हुए हैं हाँ उसको बड़ों पर भी वो तो समझते नहीं कि ये अपने को क्या जा जानते हैं क्या जा अनुभव करते हैं क्या साक्षात्कार करते हैं भगवान बोले कि हम जन्म के हैं मल्ला खाने की है आदत पहले से अब मिल गए परमात्मा तो अब हम गंगा मैया से अपनी भीख ले लेते हैं रोग हाँ। इसी में खा लेते हैं किसी आदमी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है अपन नंगे रहते हैं बगीचे में, तो में सो लिया बगीचे में सो लिया गंगा जी से विक्षा लेके खा लिया अपन मस्त पड़े हैं अब कोई उसको तो तुम जीवन मुक्त मानो की मत मानो वो अपने को ब्रह्म जानता था वो अब उसकी निष्ठा थी कि हम जीव नहीं है हम ब्रह्म है हम द्विती नहीं है हम अद्वैत है हम द्वैत नहीं है हमारे अंदर कोई द्वैत नहीं है हम अद्वैत है ये निष्ठा थी तो मनुष्य जो है ना नो हेखा और जनक राजा राज्य करते हुए भी कृष्ण भोग करते हुए भी राम धर्म मर्यादा का पालन करते हुए भी ये है रहनी के साथ ब्रह्म विद्या को मत जोड़ो ब्रह्म विद्या आत्मविषयक एक अनुभूति है एक साक्षात्कार है एक सत्य है, है न और ये मत समझना कि ब्रह्म विद्या होने से तो बेटा छूट जाएगा अगर बेटा छूट जाता तो महात्मा लोग केला काय को बनाते है? तो ये मत समझो कि ब्रह्म विद्या अगर ब्रह्म विद्या होगी तो हमारा मकान छूट जाएगा तो दादाजी लोग मठ बनाते हैं तो इनकी ब्रह्म विद्या नहीं बिगड़ती तो मकान से तुम्हारी क्या बिगड़ेगी हैं और ये महाराज कहो तो कि दुकान से ब्रह्म विद्या बिगड़ जाती है तो हमने तो साधुओं की बहुत सारी दुकान देखी है नाराज ये कुम्भ मेला में जो परस्पर ए, लाउड स्पीकरों की टक्करबाजी होती है वो किस दुकान से कम होती है तो ए, ए, हमारे आओ हमारे आओ उनके मत जाओ है ना हमारे आओ हमारे आओ उनके मत जाओ ये सब ब्रह्म विद्या के साथ इन सब बातों की इन सब बातों को मत जोड़ो तुम ये मत देखो कि तुम कहाँ बैठते हो और कितना सोते हो और किस मंत्र का जप करते हो और किस देवता का ध्यान करते हो मत देखो इस बात को है न किस मंत्र का जप करते हो और किस देवता का ध्यान करते हो समाधि लगती है कि विक्षेप होता है ये भी मत देखो ये देखो कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ यदि इसमें तुमने अपने मैं की परिच्छिता को प्राप्त अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व के रूप में अपने मैं को अगर तुम जान गए तो तुम्हें समाधि लगती है कि नहीं इसकी परवाह नहीं तुम्हारी वृत्ति सदाकार होती है कि नहीं इसकी परवाह नहीं है तुम राजनीतिक नेता हो कि समाजसेवी हो कि धार्मिक नेता हो कि व्यापारी हो इससे कोई मतलब नहीं प्रश्न तो केवल ये है कि तुम अपने आत्म चैतन्य को द्वैत तो सत्ता से गुरहित अद्वितीय ब्रह्म सत्ता के रूप में जानते हो कि नहीं ये व्यवहार उस आत्मसत्ता का कुछ बनाने बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो सूर्य सूर्यो जफा सर्वलोक मालिकाक्षर बाज्य दोष ही एक तथा सर्वभूतान्तर आत्मा एक है ये दिलीय परमात्मा न लिप्य से लोक दुखे न बाज्य लोक दुख, दुख के साथ कई कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है क्योंकि ये सबसे अतीत और सब और सब में ये सब है सब में है सबसे अतीत है हर हालत में जो का है, अच्छा